अनुभूय मानेसु अब चलने वाले चौदहवी कारिका जिसमें लिखा स्याद लिंग माने इनका कहना के संपूर्ण भाव जितने है सूत्र आसंवाद आशंका सूत्र है सूत्रीय है तो कहते संपूर्ण भाव त्रैगुण है ये बता दिया पहले कारिका में तीन गुण कौन कौन है सत्य रज सम है उनकी प्रकृति भी बता दी उनके लक्षण भी बता रहे सत्य लोक प्रकाश कमिष्टम इत्यादि के द्वारा अब उसके बाद उसके जो बताने की यह तो भाव है अब बताने जा रहे हैं उनका जितना भी है अविवेक ये भी उनके अहंकार आदि धर्म विशेष हैं, उस विषय को बताने जा रहे हैं एक तो लक्षण बता दिया लक्षण से होने वाला क्या है हम विशेष जो हेतु मान दूसरी चीजें किसके लिए है तो आगे पुरुष के लिए इसलिए पहले उसी को उपक्रम कर रहे हैं अनुभूय मानेशु पृथिव्याद अनुभव सिद्धा अन भवन्तु भवंतु अविवेकवादया भवंतु विग्रह क्या है भवन्तु मान गया मान ये सबको अनुभव अनुभूय मान ये कर्मवाच्य का अनुभूय मानसु पृथिव्याद्रव्यु पदार्थेश भवंतु किम भवंतु अविवेक्वादया धर्म अनुभव सिद्धावंतु मान जो पृथ्वी जल तेज वायु जितने ये पदार्थ हैं इन पदार्थों में अविवेकत्व धर्म रहता है क्या रहता है माने इनमें पृथक पृथक भाव स्वयं विवेचना बुद्धि नहीं कर सकती है इसलिए इसीलिए कह रहे हैं संघत्व भी विशेष धर्म है त्रिगुण त्रेगुण उसी में रहेगा अविवेकत्व ये सब उसी में रहेगा किस में रहेगा अनुभूय मान पृथ्वी जलते इत्यादि इस में इसलिए कर्मवाच का अनुभूय मानसु किमती पृथ्व्यादिशु अनुभव सिद्धा मान संपूर्ण प्राणियों को जो अनुभव सिद्ध है यह पुस्तक कुछ विवेक कर पा रही है क्या ये कुछ विवेक कर पा रहा है क्या व्यवहार मान अनु अनुव्यवहार सिद्धा किमंतु अविवेकवादया त्रवंतु मन स्थित वही रहते हैं पुनः कुत के पुनः सत्वादया न अनुभव पथम अधहती मान जो सत्व शब्द सत्व गुणा की जो सामयावस्था रूपम प्रधानं ग्राह्य इन्होंने लिखा टीका कारण ये पुनः सत्वादय मान शब्द सत् से लेना है गुणत्रय की सत्य और तो गुणत्रय की साम्यावस्था कौन है प्रधान इसे लिखा है सत्य शब्द से लेना है प्रधान को आदि शब्द से लेना है पहले प्रधान महात फिर अहंकार पंचतन तन्मात्राएं, इंद्री फिर पंच भूत होते हैं ये चलता है क्रम तो इन्होंने कहा ये पुनः सत्वादया सत्य माने प्रधान आदि से क्या ले महादादया जितने वही कहने हैं ना अनुभव पथम अधिरोहती मान यह अनुभव माने, माने ज्ञान के मार्ग को मैं नहीं घुस सकते माने ज्ञान नहीं कर सकते वही अनुभव माने मार्ग अनुभव पथम माने अनुभव मार्गम पत्थर से क्या हुआ पति, पति मार। होता है ना उसके रिक, रिक, बाद एक अनाक्षे आ प्रत्यय हुआ समाशांत इसलिए माना गया अनुभव पथम अधहती अध्यक्षम ईक्ष माने हुआ अध्यक्ष मन प्रत्यक्ष को समर्थन नहीं है ये प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं वही ठीक है ये सत्वाद या मन सत्व माने प्रधान आदि माने महातत्व बुद्धि और अहंकार जितने ये सब के सब हैं, ये अनुभव पथ अनुभव पद को नहीं जान सकते क्यों क्या कारण नहीं अनुभव कर सकते क्या कारण कुतः तेम कु माने एक क्यों अनुभव नहीं कर सकते हैं क्यों कुता अविवेकित्व विषयत्वम सामान्यत्व अचेतनत्व प्रसव उसमें क्या है तो उन्होंने क्यों क्यों नहीं वो कर सकते हैं तो उन्होंने कहा है? तो उन्होंने अविवेकित्व धर्म है और कौन धर्म है विषयत्व तो है विषय हमेशा जड़ होता है और हमें क्या पीछे चाचों के सामान्य है सबके लिए है और अचेतनत्व है और ये क्या प्रसव धर्मी है मैंने पैदा करते हैं। इत्ताहा है इत आहा सिद्धि का इसलिए वो अवेकादि की किसमी सिद्धि है इनमें इनमें प्रधान आदि अब देखिए यहाँ लिखने जा रहे है अविवेकादेश सिद्धि ही माना अविवेकत्व आदि से विषयत्व सामान्यत्व अचेतनत्व ये धर्म की सिद्धि होती है और क्या है त्रैगुणियात दूसरा है हे चुके अविवेकादे सिद्धि पुनः त्रैगुणियात सिद्धि भावा तस्य विपर्याभा विपर्या माने अभाव उस अभाव का अभाव ये बताने जा रहे हैं तीन किम सिद्धम कहने जा रहे हैं अव्यक्तम सिद्धम अव्यक्त में लगाना है मैंने कार्य अव्यक्तमपि अव्यक्तमअप सिद्धम कुतः अविवेका हेतु तो हो त्रय त्रैगुण्यात विपर्याभा गुणात्मक कार्य व्यक्त मिधम इसे कार, कार्य और कारण में अभिद मानते हैं जो कारण अव्यक्त है तो कार्य भी क्या माना जाएगा अव्यक्त ही माना जाएगा वही कहने जा रहे हैं अब इसकी भी विवेचना कर रहे हैं कि हमने लिखा है अभिविध्या है और विवरण में क्या लिखा जा रहा है अविवेकित्व ये शब्द कार्य अविवेकी शब्दकार कार्य क्या किया अविवेकित्व इसको बोलते हैं भाव प्रधान निर्देशा इसे सूत्र स्त्रिया क्या लिखा संदीप स्त्रियाम की वृत्ति में अजात में तृत्व द्वित्व स्त्री लिखा है तो क्या बोलते हैं भाव प्रधान है निर्देश तो हाँ दूर। दूर। दूर। तो, तो देव देव उसी प्रकार एक सूतरण का सूत लगा रहे हैं व्याकरण नहीं पड़ेगा तो ये कह रहे हैं दी है और एक दो चार एक चा क्या वचन आएगा इनमें क्या रूप लिखाना चाहिए दो एक स्थान और लिखा क्या पांडे जी ने भट्टो क्या लिखा द्वितीय भट्टो जी छह क्या क्या की द्वितीय इकट्ठी तो द्वित एक की अनेक है इसे तुम्हारे पास बीस बीस के कई नोट है बीस बीस के नोट तुम रखे हो पांच है नोट के अर्थ से मतलब नहीं है नोटों की संख्या से मतलब जबकि बीस पंच सब होता है और तो से मतलब है उस संख्या के मतलब है? हाँ? तो एफ, तो एफ से मतलब है हाँ 20 से मतलब है हाँ, मतलब जो पंचत्व मतलब संख्या है, पांच नोट है उसी पर दुतत्व एक है द्व्यव आश्रय दो हैं, द्वित्व के आश्रय दो है इसलिए उन्हें कहना पड़ा द्वित्वत्व एक संख्या एकत्व ही कहे तो द्वित्व एकत्र मिल गया कहे न, बन गए दो, दो, दो नोट बन गए उसी प्रकार यहाँ दो बन गए द्विवचन आ गया वही यहाँ कह रहा उसी प्रकार यहाँ एक मतलब अविवेकित्व क्या लिखना है क्या के आधिक क्या करना है एकित्व अब अविवेकत्व मतलब होता है अभिवेकी क्यों प्रकृत्य प्रकारी भूतो धर्म भाव प्रत्येना उचित इसीलिए ना लिखना पड़ा कहने जा रहा है अभी भी अभी भी किया दिख रहे हैं अब तो है। लिखा ही तो है और का यह था भैया करो नहीं दे दे दे दे दे दे भी तो बिना व्याकरण कुछ सांस लिख पाएगा इतना गुड़ बिना नहीं अरे अभी बाजित तो पति जी आप क्या तुम तो के साथ, तुम इतिहास तो के छात्र हो नहीं है उन्होंने कह दिया गौड़ा वही होगा नहीं होगा होगा उन्होंने लिखा अभी भी कत्वम अभी भी यथा द्विवशन ही के बचने यही लिखा है तो इतना द्वित ही कत्वय लिखा है ना अन्य सप्तमी के सप्तमी को क्या द्वितीय कहा का दोनों द्विवचन में एक सतमी को मान लिया हम लोग सची कह द्वीकेश उन्होंने कहा का माना सत्यमी का द्विवचन एक में तो क्या लिखना चाहिए था लिखा मैंने एकत्व विवक्षा है सप्तमी का रूप है तो सप्तमी का तो क्या लिखना चाहिए द्विकेश परंतु ऐसा नहीं किया है बताता भाव प्रधान निर्देश है अब कहा पुनः अविवेकत्वादे सिद्धि कैसे अविवेकत्वाद की सिद्धि तुम्हें तो तो हेतु तो कुछ बताया नहीं यथा त्रैगुण्य अति अविवेकत्वाद सिद्धि क्योंकि ये त्रिगुण त्रिण जड़ है और जड़ों कार्य जड़ ही होगा जड़ अविवेकी है उसके जायमान पृथ्वी जले क्या होंगे जड़ ही रहेंगे भाई पुनर्विवेकत्वादे सिद्धि कुतः कैसे अविवेकत्वाद की सिद्धि होगी उस पर उन्होंने कह दिया ऐसे होगी क्यों त्रैगुण्या यद् सुख यद दुख मोहात्मक जो जी सुख दुख मोहात्मक पूरा दिखत है तत्द अविकत्वादि योगी व्याप्ति यत्र यत्र यूमा तत्र बन गई हो गया दैसिक व्याप्ति यहाँ यद् यद, यद वस्तु सुख दुख मोहात्मकम तद अविकत्वादि योगी जो जो वस्तु सुख दुख मोहात्मक है उसमें क्या रहेगा अभी एक का संबंध रहना ही यथा यथा यह अनुभूय जो हम पृथ्वी सब क्या व्यक्त हैं व्यक्त कितने सोलह है ना कौन कौन सोला हाँ वही व्यक्त कहना है वो नहीं कहने जा रहे हैं वह अनुभूय मान व्यक्त है इस स्फुटत्वाद अन्वयो न उक्ता का भैया हमने इस कारिका में इस है उसका अर्थ इसने अन्वय नहीं लगाया अपने तरफ से कह रहे हैं इस स्फुट अन्वयो न उक्ता वितरीक लिख रहे हैं वितरिक आहा यदि अब भी का जहां अभाव होता है मात्र गुण भी नहीं रहता है ऐसे पुरुष में वही कह रहा था तद विपर्य तस्य कस्य विपर्यया कस्य विपर्या अभिवेकवादी या विपर्यया या, या अभाव वही कहने जा देखो बिगड़ेगा तद अभिवेकवादी विपर्यी तिया अभिवेकवादी विपर्य माने जो अभाव वो अभाव कहाँ है पुरुष में पुरुषे वा उसका भाव कहाँ है त्रैगुण अविवेकत्वादि का, का भाव पुरुष में, में है उस अविवेकत्वादी जो पुरुष में उस अभाव का भाव कहाँ है में जहाँ अविवेकत्वादी है इसलिए उन्होंने कहा दूसरा तद विपर्याभाव अविवेकत्वादिया विपर्या पुरुष अत्र अभाव वही कहने कह दिया सब में मेरा तीनों वस्तु जितने संसार है सब सुख दुख मोहात्मक अब इसी घड़ा किसी को देख करके आनंद आ रहा है किसी को देख करके दुखी हो रहा है कोई सूर्य का मोहित हो जा रहा है वही बात हर चीज में हर चीज में त्रिगुण है हाँ मैंने त्रिगुण के अभाव का माने ये कहना था इसमें वो चीजें नहीं रहती हैं, विपर्य मानने अभाव यह विग्रह कर दीजिए विपरियो यत्र यस्मिन अविवेकता देहि विपर्य बहुरी ये बहुरी अविवेकत्वादेही विपर्य अभाविन वही पुरुष में विगुण भावात अविवे न अविवेक आदि मान त्रिगुण का भाव होने से पुरुष में अविवेकत्वादि नहीं है ना पुरुषम त्रिगुणम अपुष त्रिगुण नहीं है तद विपर्य मैंने उन, उनका विपर्य होने से अभाव मैंने त्रिगुण की मैंने त्रिगुण के, के अभाव होने से किसका अभाव अविवेकत्व करिए तत्पद से ले लीजिए अविवेकत्वादी ले लिये तब से मैने तत्पति ने त्रिगुण किया विपर्या कुछ हाँ आत्मनि अतः कस्य अभाव अविवेकत्वादी अभाव यत नास्ति पुरुष तैगुण्यम नतएव अविवेकवाद हेतु हे मदभावरे अविवेकवादिपर अथवा दूसरा पद कर रहे व्यक्ता व्यक्ति पक्षी कृत्य अोन अवीत हेतु थे हे हाँ। कौन पीछे तो माने एक एक बीत अनुमान एक अभीतमान हाँ और उसी बीत में तो हाँ, वही कहने जा रहा है माने बीत माने हुआ विशिष्टीन अन्वयीन अन्वितमित बीतम माने अन्वयी व्याप्ती का अभी माने वितरे की अन्वयी माने बीत माने अन्वयी और अभीत माने वितरे की वही कहने जा रहे हैं इसीलिए उन्होंने त्रय गुणियम वितरेकम आहा वितरक अविवेकवादि विपर्यी अविवेकत्वादि धर्मा भावात माना अविवेकवादि जान नहीं रहेगा धर्म भी नहीं रहेगा वहाँ धर्म भी नहीं रहेगा वही अथवा व्यक्ता व्यक्ति पक्षीकृत व्यक्त और अव्यक्त को क्या कर दीजिए पक्ष पर्व तो बंधिमान उसी प्रकार यहाँ कह दिया व्यक्ता व्यक्तम अविवेकवादि धर्मवंता हुई गुणवास ऐसा नहीं कर दीजिए कारण गुणात्मकत्वास यही तो लगा दीजिए दो, दो तो हेतु करिए मैंने कहीं माने व्यक्ता कही। व्यक्ति दिवसन में व्यक्ता व्यक्ति कैसे हैं दोनों अतः व्यक्ता व्यक्ति दिव्यन का रूप माने कारण त्रैगुण मन अवेकवाद कुछ त्रैगुणियात्मक तथा पित यहाँ यहां भिन्ना गंधव तथा जलम कहना है एक पितरकी बोलते हैं अदा व्यक्ता व्यक्ति पक्षी कृत अन्वया भावे न मैने अन्वय के अभाव होने से मैंने व्यतिक व्याप्ति न अभी हेतु त्रै इति हेतु है पक्ष हो गया सद तस्य सिद्धो सत्या तस् अवेक न सिद्ध्यव्यक्त मेंद्याती देखो जो अव्यक्त की सिद्धि होगी ना तब ना अपने धर्म कौन रहेगा अभी तो अव्यक्त कोई नाम है नहीं पहले पहले क्या सिद्ध सिद्ध हो हो आत्मा आत्मा तो उस आत्मा में सुख दुख रहे यह कहना चाह रहा है उसी प्रकार ये कह रहा है कि आप जब अव्यक्त सिद्ध तो हो सत्य हमने अव्यक्त माने प्रकृति की जब सिद्धि होगी तो उसमें किस धर्म की सिद्धि की जाएगी पक्ष बना करके अविवेकत्व धर्मों की सिद्धि करेंगे क्या हेतु बना कर को अथवा कार्य कारण गुणात्मत्व को हेतु बना करके उस पर एक अव्यक्त में तया अध्याप न सिद्ध तुमने आज तक अव्यक्त को ही नहीं सिद्ध किया है इसलिए पहले अव्यक्त अव्य कथम अविवेकत्वादी सिद्धि तो अविवेकत्वादी की सिद्धि कैसे होगी तो पहले वाले से सिद्ध कर रहा है तो अविकत्वादी और कारण गुणात्मकत्वा तो कार्य अब यह दूसरे हेतु से अब की सिद्धि कर है दूसरा जो तुम है कारण गुणात्मक यह क्या सिद्ध कर रहा है अबज्यक्त की वही कहने या कथम अवेकत्वादी सिद्धि उस पर उन्होंने कहा कारण गुणात्मकत्वा क्या लिखे इसी जितने स्थल भाव उनमें त्रैगुण है आपने कह दिया प्रधान तो अत पदार्थ है उस अत पदार्थ को आप ये कहेंगे प्रधानमंत्री धर्मवंता धर्मवत कुता तो त्रैगुण पुनः तो आपने कहा व्यक्ता व्यक्त पक्षी करो सकल पक्ष को बना लोगे उस पर क्या इसने दूसरा हेतु दिया वितरक सान सा अवीत के द्वारा कारण गुणात्मक उसी लिखा उन्होंने कारण गुणात्मकत्वात् माने यहाँ प्रपंच अव्यक्त भी है क्यों अव्यक्त है कारण गुणात्मकत्वास क्योंकि तो नियम है कारण की गुण का आते हैं कार्य तो यदि यह संसार में अवेकत्वादी है इस संसार का जो कारण अव्यक्त है उसमें भी क्या रहेगा आदि रहेगा तादि वही अव्यक्त वही क्या सिद्ध अयम अभिसंबंधी अभिसंबंधी संबंध अन्वय ऐसा अन्वय आ समझना चाहिए कार्यम ही कारण गुणात्मकं दृष्टम कार्य को हम पहले देखते हैं कारण को पहले देखते हैं कार्य को देखते संसार मकान को देखेंगे समना कार्य ही दृष्टिपति पहले आता है इसीलिए कार्यम ही दृशंभवत ही कारण गुणात्मकम लोके दृष्टम यथा तंतु यदि नील पीत रहेगा तो पट कैसा होगा नील पीते ही हो वही कहने जा रहा है कार्य में कारण गुणात्मक दृष्टम लोके मन लोक में कार्य को कारण धर्म वाला देखा गया है कारण गुणात्मक का तो माने कार्यकमाने कार्य क्या होता कारण की जो धर्म नील पीता है तदात्मक देखा गया यथा देशी दृष्टांत तंत्र आदि गुणात्मकम पटाधिकम तथा महादादी लक्षणे नापी कार्य महादादी लक्षणे कार्य हुआ इस कार्य के द्वारा इनमें सुख दुख मोहात्मक इसमें तीनों रहते हैं तो इसका जो कारण होगा व्यक्त वह भी सुख दुख मोहात्मक ही होगा माने कारण गुरु दुख सुख मोहात्मना स्व कारण का सुख दुख मोह रूप धर्म पूर्वक ऐसा अनु करेंगे वही कहने जाता स्व कारण गुख दुगमोहात्म क्योंकि यदि कार्य सुख दुगमोहात्मक है तो कारण भी कैसा होगा हाँ वही सुख है रूप स्व कारण स्वमन का जो कारण गत सुख दुगमो हात्म नवित कारणम सुख दुगमोहात्मकम प्रधानमंत्री उनका जो व्यक्त का व्यक्त में रहने वाले जो सुख दुख मोहात्मक हैं, उनका जो कारण है वह अव्यक्त के सुख दुख मोह से आए हैं इसका मतलब एक अव्यक्त नाम का वस्तु है क्या है अव्यक्त नाम का वस्तु है वही कहने जा रहे हैं अतः सुख दुख मोहात्मकम प्रधानम अव्यक्तम सिद्धम भवती अव्यक्त नाम का पदार्थ एक सिद्ध हुआ थोड़ा हो तो जाए अवतरण अब आने वाला है पंद्रह और सोलह कारिका का एक साथ कहने इस पर ये लिखने जा रहे हैं जगत की उत्पत्ति पर ये विचार करने वाले हैं आप कैसे जगत बनने वाला है तो यहां लिखना है कैसे कैसे कैसे आया एक जगत यहाँ कैसे बना है तर्क संग्रह के दीपिका में कैसे बना यहाँ आयातने का सवाल है तो यहां कैसे बना दे व्यक्ता व्यक्तम उत्पद्य का कर्ण भक्ष कहता है व्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति होती है कर्ण भक्ष चरण गौतम वही देख रहे के में शायर में से तो अक्षपाद और कर्ण कण को खा देता अक्षभक्ष उनकी है स्तूल जगत की जो उत्पत्ति व्यक्त माने स्थूल की जो उत्पत्ति है माने मान सात व्यक्ता व्यक्त उत्पत्ति थे तो लोग कहते हैं परमाणु मात खरु स्थूल उत्पत्ति दृश्यते थे जैसे परमाणु से क्या उत्पन्न हुआ दृणु से पंचों की महादरंभ खेला उसी प्रकार यथा तंतुओं से पट और तंतुओं उत्पत्ति अंशुओं से माने जैसे जैसे कारण की तरफ वो सूक्ष्म होता जाएगा चलेगा की तरफ चलेंगे स्थूल होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा परमाणु पहले उनके यहाँ परमाणु क्या लिखा वसात क्रिया क्रिया से विभाग संयोग ऐसी उत्पत्ति है ना अदृष्ट वसात वही कहना चाहती अदृष्टवत क्षेत्र संयोगात मान जो क्षेत्र का उनके यहाँ जो ईश्वर उसके संयोग से नहीं परमाणु में नहीं परमाणु में अदृश्य सिद्ध नहीं है जो जीव है आत्मा में अदृश्य है उन प्राणियों के अदृष्ट के कारण आप में क्रिया हो गई ये है परमाणु में निमित्त कारण है तो वही कारण अदृष्ट वृष्ट वाला जो अदृष्ट वाला जो कारण ईश्वर का संयोग हो जाने से कि परमाणु कर्म पहले परमाणु में कर्म कर्म से क्या होगा परमाणु अंतर से संयोग हो जाएगा तब क्या उत्पन्न होता? उत्पन होता है द्रुणुक उत्पन्न होता है और द्रुणुक से क्या तीन द्रुणकों से क्या होता है तृणुक उत्पन्न होता है और तीन तृणुकों से चतुर्ण उत्पन्न होता है ऐसे क्रम स्थूल पृथ्वी उत्पन्न होगी फिर क्या उत्पन्न होगा चलता जाएगा स्थूल सूक्ष्म द्रव्याणी स्थूल द्रव्याण आरंभ बनते इनके नियम क्या हुआ सूक्ष्म द्रव्य स्थूल द्रव्य के आरंभक है क्या क्याभक है हाँ मारे सूक्ष्म से स्थूल आया ना है ना कि तो सूक्ष्म द्रव्यों से स्थूल द्रव्यों के आरंभ हुआ उसमें रहने वाला जो कारण था परमाणु उसमें जो जो गुण होंगे वही कहा आएंगे अपने कार में स्वान जाति गुणांतर उत्पन्न करता चला जाएगा वो गुण नहीं आएगा अपने समान उत्पन्न क्योंकि पाकज हो जाएगा तो नष्ट हो जाएगा उत्पन्न होता जाएगा ऐसा धीरे धीरे यहाँ तक साफ आ जाएगा उसी प्रकार यहाँ कहना चाह रहे हैं कि की तरफ व्यक्ताद व्यक्तम उत्पाद से मान व्यक्त से व्यक्त उत्पन्न होना चाहिए तो नया सामान्य तर हमने किया कर्ण भक्षा अक्ष चरण अक्ष चरण मैंने अनुयायी ना परमाणु ही व्यक्ता परमाणु व्यक्त है अनुभव के विषय का विषय नहीं मैंने व्यक्त माने अनुभव विषय होता तई ही परमाणु भी ही दृण कादि क्रमेण पृथ्वी आदि लक्षण कार्य व्यक्तम आरभ थे मैने उसे क्या हुआ द्रोण कादि लक्षण कार्य क्या हुआ हमारा उत्पन्न हुआ आर आरभ्य मन जाए थे पुनः पृथिव्यादिशु कारण गुण क्रमेण मन पृथ्वी में रूप होगा जल में क्या होगा रूप से चलता जाएगा वही कहना पृथिव्यादिशु कारण गुण क्रमेण रूपाद्युत्पत्ति रूप उत्पत्ति रूप गुणों की तस्मात व्यक्ता व्यक्त से तदगुणाना इसलिए व्यक्त से व्यक्त की अव्यक्त में रहने वाले जो गुण व व्यक्त के गुणों को उत्पन्न करते हैं। व्यक्ति व्यक्त की उत्पत्ति होने जा रही है अनुभूयमान पदार्थ से अनुभूयमान पदार्थ की क्या उत्पत्ति होने जा रही है जब व्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति मान रहे हो तो तया कया अब व्यक्तम आक्षेप करने वाले क्या करने वाले हैं आक्षेप करने वाले हैं वहीं लिखने जा रहे हैं तस्मात व्यक्ता व्यक्त तदगुण नाम जो उत्पत्ति कृतम अदृष्ट चरण अब जब हम कहते हैं व्यक्त से व्यक्ति की अभिव्यक्ति में रहने वालों गुणों उत्पत्ति हो जाए तो अदृष्ट अव्यक्तेन अव्यक्तें किंकृतम नया इसने क्या पैदा किया जो अदृष्ट है जो अनुभव का विषय नहीं है ऐसा जो हमारा तुम्हारा अव्यक्तेन तेन किं कृतम नया चीज ने क्या लाया अरे जो व्यक्त से काम हो रहा हो अव्यक्त से मान रहे हो अरे क्या मान लो व्यक्त, व्यक्त ही मान लो क्या मान लो व्यक्ति ही मान लो वही कहने जा रहा किंग कृतम अर्थात यहाँ पर प्रसिद्ध अथा किमी न कृतम ये कहना चाह रहा था उस पर उन्हें इत ऐसे संदेह होने का भेदा नाम का, क्या, क्या, क्या, ना के तो क्या, का क्या है? जैसे भेदान परिमाणी लाभ क्या हुआ ऐसा ना कह करके ऐसा क्यों बोला जाता है बोलने का डंग का उसको बोलते व्यंजनावृत्ति कित निष्प्रयोजनक